जय श्री कृष्ण नमस्कार भगवत गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग के आज के सत्र में सबका स्वागत और अभिवादन तीन बार ओमकार का नाद फिर बाद में प्रार्थना आइए आ क्रुंडमकाय सूर्यकोटी सभ निर्विघ्न कुर मे दर्शा या कुंदे तुषारहदवला शुभ्रवस्वृता या, या वीणा वरदंडमंडित या, या शंकरा देवै सदा वंदिता मां पा सरस्वती भगवती निशाड़ पहा वसुद वसुत कंसचाणूरमर्दन परमानंदम कृष्णम परम कृष्ण वंदे जगद्गु आहनावतो सहनौन सहवीर्यं वी कर्वा वह तेजस्वीनावधीतमस्तु विषा शांति शांति शांति ही। द्वितीय अध्याय का पारायण करते हैं अथ द्वित संजय उवाच तं तथा कृपया विष्ट अश्रुपूर्णाकुले क्षण विषीद्त वाक्यं वाच मधुसूदनः श्री मधुसूदन श्रीभगवाच कश्मीद विषमे समुपस्थितम् सपस्थित अनाजुष्टमस्वर्गर्ति करजुन क्लैब्यम मगम पाथ वयुप्य क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यक्तोत्तिष पर अर्जुन उवाच कथम संख्ये द्रोणं मधुसूदन ईशुभ प्रतियोत्स्यामि पूजाहादन गुरू नवा महावान्ेयो भो भमपी ह लोके अर्थका गुरूनिह भुंजीयोगा प्रदिग्दान न चैतद्व कतर नो गरी यद्वा जेम यदि वा नो प्रमुखे धातराष्ट्र स्वभावः काोषोपहता हैा तां धर्मसमूचे य्रेयस ब्रोहित शिष्यस्ते हम शादी मं प्रपन्नम् नी प्रपश्या मापनुद्याोकमुषण्रििया भूमसपत्नमुद्धम सुरामी चाधिपत्यं संजय उवाच्वा ऋषिकेश गुड़ाकेश नोत्स्य गोविंदम उूषम बभूव तम वाच ऋषि केश प्रहसनिव भारत सनो्यषीदीद वचह श्री उवाच अशोच्यानशोचस्व भाषसे गतासू न गतासूं नानुशोच गत सत्रह में यहां तक हमने किया था ग्यारहवा श्लोक किया था आज बारहवा करेंगे एक एक चरण में बोलता हूं आप दोहराएंगे फिर बाद में पूरा श्लोक साथ में दो बार बोलेंगे नत्वे वाहम जातु नत्वे वाहम जातु निमे निमे नम नि ज भ्या्या न सर्वे नविष्या वत सर्वे वत पर साथ में बोलेंगे जातुना न्वाहम जातुनासं नमने जनाष्यायमतपरम दुवरा नेवाहम जातुना ज न न न न सर्वे तु एव यानी यानी नहीं एव यानी ओल्सो न तू एव अहम् जातू न यानी नहीं तू इंडिड एव ऑल्सो अहम् यानी मैं जा यानी एट एनी टाइम कभी भी किसी भी काल में किसी भी समय पर न नहीं नासम न आसम नासम इज न आसम न यानी नहीं आसम यानी था वॉज न फिर से नहीं तम यानी तुम न इमे नेमे में संधि है न इमे न, न यानी नहीं इमे यानी ये इमे यानी ये धीजी जनाधिपाह जना यानी जना के जनों के अधिप यानी राजा लोग सामने जो राजा लोग खड़े हैं रूलर्स ऑफ द मैन जनादिपाह न यानी नहीं चै यानी च, च यानी और एव यानी ऑल्सो न नहीं भविष्याम रहेंगे शेल बी भविष्या रहेंगे शेल सर्वे यानी ऑल सभी वयम यानी हम हम सभी अतः यानी अब से फ्रॉम दिस टाइम परम यानी बाद में वयम अतः परम परम यानी बाद में भविष्य काल में यहाँ संस्कृत भाषा की जो लाक्षणिकता है उसका बात को एम्फेसिस करने के लिए भगवान ने प्रयोग किया है दो बार नकार करके ये पूरे श्लोक का मीनिंग ऐसा है कि किसी भी समय ऐसा नहीं था कि जब मैं नहीं था जब तुम नहीं थे और न कि ये राजा लोक थे और इसके बाद भी भविष्य में भी ऐसा कोई समय नहीं होगा जिसमें ये सब यानी कि मैं तुम और राजा लोग नहीं रहेंगे दिस इज व्हाट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ द शलोक फिर से कोई भी समय ऐसा नहीं था किसी काल में जातु यानी किसी काल में कोई भी समय ऐसा नहीं था किसी काल में कि जब मैं नहीं था तुम नहीं थे और ये राजा लोग नहीं थे और भविष्य में भी ऐसा कोई समय नहीं होगा इसके बाद भी अतः परम इसके बाद भविष्य में भी कि वयम यानी हम सर्वे हम सभी नहीं रहेंगे न भविष्याम नहीं रहेंगे यहाँ भगवान आत्मा की अमरता की बात जो है ये कंसेप्ट जो है ये कंसेप्ट को यहां इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आत्मा जो हम बोलते हैं कि अमर है और आत्मा को स्थल और काल बाध्य नहीं है यानी द सोल इज बियॉन्ड द डायमेंशन ऑफ टाइम एंड स्पेस तो अभी यहां भगवान टाइम डायमेंशन की बात कर रहे हैं कि पास प्रेजेंट और फ्यूचर में कोई भी ऐसा समय नहीं था कि जब हम नहीं थे आइए इसको देखते हैं इस संसार में दो एंटिटीज हैं आत्मा और शरीर और अगले श्लोक में भगवान ने कहा है कि इन दोनों ही अशोच्य है यानी कि इन दोनों के लिए शोक करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि शरीर जो है वो हमेशा परमानेंटली रहने वाला नहीं है और जो परमानेंटली रहने वाला नहीं है उसका शोक क्यों करें और शरीर के साथ जुड़ा हुआ जो चेतन तत्व है वह तो हमेशा है वो तो कभी छूटने वाला ही नहीं है तो उसका भी शोक क्यों करें इसलिए अगले श्लोक में भगवान ने कहा कि अशोचान अनुअसोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे, जो नहीं सोचने जैसी चीज़ है उसके ऊपर तुम शोक कर रहे हो क्योंकि अर्जुन जो है वो अशक्य की चिंता कर रहे हैं जो नहीं होने वाला है समथिंग विच इज नॉट पॉसिबल उसकी फिक्र कर रहे हैं और इसके लिए अशक्य की जो चिंता है वो अर्जुन को विक्षिप्तता में लेकर जाती है कंफ्यूजन में ले जाती है सी व्हेन वी थिंक अबाउट समथिंग विच इज इंपॉसिबल तो हम उसमें गुमराह हो जाते हैं समझो आप यहां बैठे हैं हम लोग और बैठे बैठे कभी किसी के मन में चिंता हुई अरे ऊपर जो ये फैन घूम रहा है ये मेरे सर पे गिर गया तो बराबर है बात सही है चिंता हो रही है आपको क्योंकि देर इज ए पॉसिबिलिटी अभी जो पॉसिबिलिटी है उसकी आप चिंता करते हैं तो उसके लिए उपाय भी हो सकता है कि भाई चलो पंखे को जरा अच्छी तरह से फिट करवा लें ऐसा खड़खट खड़कट -खड़ -खड़ हो रहा है घूम रहा है हिल रहा है तो उसको बराबर फिट कर दे ताकि गिरेगा नहीं समझो एक स्टेप आगे जाकर कोई सोचे कि पंखा तो नहीं ये जो कमरा है उसकी पूरी छत मेरे पे गिर गई तो अभी ये मोरोलेस इंपॉसिबल है फिर भी शक्यता जरूर है छत समझो कि पुरानी हो गई दुबली हो गई और गिर भी सकती है उसको भी ठीक करवा सकते हैं लेकिन यदि कोई यहां बैठे बैठे ऐसा सोचे कि ऊपर जो आकाश है मेरे पर गिर जाएगा तो अभी ये चिंता का कोई उपाय नहीं है यू कैन डू नथिंग अबाउट इट भगवान ने ग्यारहवें श्लोक में ये अशोचान अन्व की ये बात करी है प्रज्ञा वादांश वास से और वापस प्रज्ञावाद कर रहे हैं क्यों नहीं गिर सकता गिर भी सकता है जो ऊपर है तो नीचे आ भी सकता है नॉ दिस इज नॉनसेंस सही चिंता जो है उसके बारे में आप उसके ऊपर चिंतन करके जीवन में कभी प्रॉब्लम आते हैं तो प्रॉब्लम्स के ऊपर चिंता करने के बजाय यदि चिंतन करें तो प्रॉब्लम का हल निकल सकता है चिंता एक ऐसी चीज है कि हम ज़्यादातर फिजूल चिंता चिंता करते हैं अन्य सरिवरीज जोम हम कहते हैं ना यदि आपको इसके बारे में एक एक्सपेरिमेंट करना है तो कर सकते हैं एक छोटी सी डायरी जेब में रखिए और एक पेन साथ में रखिए जबी भी मन में कोई भी चिंता हुई तो फौरन उस डायरी में नोट कर लीजिए समझो अभी यहां बैठे बैठे आपको घर की किसी चीज के बारे में चिंता हो रही है फौरन उसको नोट कर लीजिए एग्जांपल के तौर पे समझो बेटा या बेटी अभी एसएससी का एचएससी का रिजल्ट आया रिजल्ट देखने के लिए मित्रों के साथ गए हैं और कह के गए कि घंटे भर में आ जाएंगे वापस एक घंटा हो गया नहीं आए तो मां की चिंता शुरू हुई क्यों नहीं आया क्यों नहीं आई कहां गई होगी डेढ़ घंटा हो गया नहीं आई चिंता और बढ़ गई दो घंटे हो गए और चिंता बढ़ गई और ज्यादातर ऐसा होता है कि जिसके प्रति हमारा प्रेम है जिसके प्रति हमारा लगाव है जब उनके बारे में हम चिंता करते हैं ना तो नेगेटिव चीजें मन में पहले आती हैं क्यों नहीं आई रिजल्ट कुछ खराब आया होगा कहाँ गई ऐसा करते करते करते करते तीन घंटे निकल गए और आप डायरी में लिखते जा रहे हैं कि पहले चिंता करना शुरू किया फिर बाद में ये सोचना शुरू किया कि परसेंटेज चने आए होंगे फिर बाद में फेल हो हो गई होगी क्या कुछ गलत तो नहीं कर लिया होगा क्या इधर उधर चली तो नहीं गई होगी क्या या तो हो गया क्या ये सारी चीज़ें जो मन में आती हैं वो डायरी में लिखते जाइए और रात को साढ़े बजे जो सात बजे घर आने वाली थी वो बेटी या तो बेटा घर में आते हैं हाथ में परसेंटेज वाला कागज वगैरह जब में लेकर और साथ में एक आ, मिठाई का बॉक्स या तो चॉकलेट का बॉक्स या तो अभी तो ये तो तो केक का बॉक्स लेकर आए हैं हे माँ माँ मुझे नाइन्टी फाइव परसेंट मार्क्स मिले बराबर तो आप पूछेंगे घर अरे कहाँ तुम सात बजे आने वाले थे और ये साढ़े नौ बज गए ढाई घंटा कहाँ थे मैं तो यहाँ चिंता से मरी जा रही थी नहीं नहीं माँ फिर हम, हम हम सब के परसेंटेज अच्छा है तो सब मित्रों ने इकट्ठा मिलके सोचा चलो पार्टी करते हैं तो ऐसे ही फ़ौरन ही ऐसे ही चले गए होटल में बैठे और खाना पीना खाया पिज्ज़ा पिज्ज़ा खाया एक क्या, वो क्या, खाया, किया वो आइसक्रीम खाया मज़ा किया माँ और अभी सॉरी माँ थोड़ा लेट हो गया करके माँ को आप गले लगते हैं बच्चा गले लगता है माँ को हो गई बात अभी आप अपनी डायरी निकालिए और आगे जो भी चिंता करी थी उसके ऊपर विश्लेषण करिए कोई जरूरी था फिजूल चिंता की बराबर वैसे जीवन में जितने भी प्रसंग में चिंता होती है वो चिंता को डायरी में नोट करते जाइए और फिर आठ दिन के बाद पंद्रह दिन के बाद महीने के बाद जस्ट डायरी के पिछले पन्ने फिराइए और देखिए कि जो चिंता हमने करी है वो सही थी या बिन जरूरी थी विल फाइंड नाइंटी परसेंट ऑफ टाइम वी आर वरिंग अननेसेली और टेन परसेंट टाइम जो चिंता थी वो सही थी उसका भी निराकरण चिंतन करने से उसका सॉल्यूशन मिल सकता था लेकिन हम चिंतन करने के बजाय चिंता करते हैं अपने आप को व्यथित करते हैं अपने को परेशान करते हैं दूसरों को भी परेशान करते हैं ग्यारहवें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से ये कहा कि अशोचान अनुअशोचस्म प्रज्ञावादांश भाषा जिसके लिए चिंता नहीं कर रही है उसकी तुम चिंता कर रहे हो और अन्यली तुम अपने आप को परेशान कर रहे हो और इसलिए बारहवें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि ऐसा कोई समय नहीं था अर्जुन की जब मैं नहीं था तुम नहीं थे और ये राजा लोग नहीं थे न ना त्वे नास, ना ने जनादिपाह यहा भगवान स्वयं के लिए अहम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं अर्जुन के लिए त्व शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और भीष्मोण वगैरह जो सामने दोनों साइड में जो राजा लोग खड़े हैं उनके लिए जनाधिपाह इस शब्द का प्रयोग किया है और भगवान कहते हैं कि इनके लिए शोक करना अयोग्य है इनके लिए शोक करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इनको जन्म मृत्यु नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि हम केवल यहां वर्तमान काल में हमारी आंखों के सामने उनका जो शरीर दिख रहा है उस शरीर को ही देखते हैं हमारी जो इंद्रियां हैं वो इंद्रिया की सेंस ऑफ परसेप्शन इज लिमिटेड अवर सेंसेस कैन नॉट गो बियड द टाइम एंड स्पेस बाउंड्रीज यानी समय और स्थल की जो लिमिटेशन है उसके बाहर उसके सीमा के बाहर हम देख नहीं सकते जब हम अपनी ओर देखते हैं या तो और लोगों को देखते हैं आजू बाजू में जो हमारे बाजू में जो बैठते हैं तो हम क्या देखते हैं उनके शरीर देखते हैं लेकिन कोई भी व्यक्ति के जीवन में दो बिंदु निश्चित हैं कि जिसमें कोई अंतराल नहीं कोई उसमें फेरफार नहीं हो सकता जीवन में सारी घटनाए घटनाओं को हम बदल सकते हैं लेकिन जो भी घटनाएं घटती हैं, ये दो बिंदुओं के बीच में घटती है और ये दो बिंदु है जन्म और मृत्यु वी आर लिविंग बिटवीन दीज टू पॉइंट और ये दोनों पॉइंट के बीच में हमारा जो अस्तित्व है वो अस्तित्व हमें दिखाई देता है समझो कि ये हमारा हॉल है बराबर आमने सामने खिड़कियां हैं आपके पीछे भी खिड़की है आपके आगे भी खिड़की है और वो खिड़कियां खुली हैं बराबर और समझ लो कि पीछे वाली खिड़की से एक पक्षी तेज से उड़कर आया और आगे वाली खिड़की से निकल गया अभी हमने पक्षी को कहा देखा मात्र जब तक ये पक्षी इस हॉल में था तब तक पीछे वाली खिड़की से अंदर आने से पहले ये पक्षी हमें दिखता नहीं था इट वॉज नॉट विजिबल टू अस मोमेंट इट एंटर द हॉल बी सीट एंड मोमेंट इट गोज आउट ऑफ द हॉल बी वन सेकेंड डोंट सी इट तो पीछे वाली खिड़की है वो हमारे लिए इस शरीर के लिए जन्म का बिंदु है आगे वाली खिड़की जो है वो मृत्यु का बिंदु है ये दो बिंदु के बीच में जो भी घटना घट गट रही हो, वो पक्षी ने समझो कि दो चक्कर लगाए तीन चक्कर लगाए इधर घुमा इधर बैठा उधर बैठा वो सारी चीजें हम देख सकते हैं लेकिन उसके पहले पक्षी था कहीं और उड़ रहा था और सामने वाली खिड़की से जब भी बाहर निकल गया तभी भी पक्षी रहेगा कुछ और करता हुआ सामने वाले झाड़ के डाले पर जाकर बैठ गया होगा वट तो यहां कहने का तात्पर्य है कि हमें इस हॉल में जो पक्षी था वो दिखाई दे रहा है लेकिन पीछे वाली और आगे होने वाली घटनाएं दिखाई नहीं दे रहे हैं परमात्मा का कहना यह है कि कोई भी समय ऐसा नहीं था अर्जुन कि जब मैं तुम और ये राजा लोग नहीं थे यानी कोई भी समय ऐसा नहीं था फिर अवर विथ अवर फ्रेम ऑफ रेफरेंस कि कोई भी समय ऐसा नहीं था कि ये पक्षी नहीं था ये पक्षी था और कोई भी समय ऐसा नहीं रहेगा जब मैं तुम और ये राजा लोग नहीं रहेंगे देर विल नॉट बी एनी एनी टाइम इन द फ्यूचर वेन वी विल नॉट बी देर यानी कि विथ अवर रेफरेंस ऐसा कोई समय नहीं होगा कि जब यह पक्षी नहीं होगा विथ ए लिमिटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम देख रहे हैं तो करते क्या है हम शरीर को देखते हैं पक्षी को ही देखते हैं जब हॉल में रहा हुआ पक्षी उसी को देखते हैं और इसलिए हमें यह शरीर जो है वही सत्य दिखाई देता है वॉट वी सी इज द बॉडी इस हॉल के अंदर जो पक्षी है वही हमें दिखाई देता है और उसको ही हम सत्य मानते हैं और इसलिए शरीर का जन्म और शरीर का मृत्यु वही सच दिखता है लेकिन शरीर इज जस्ट ए कंटेनर शरीर इज जस्ट ए प्लेस जैसे पक्षी के लिए थोड़ी देर के लिए ये हॉल इट बिकेम द कंटेनर तो जन्म के समय पर जैसे पक्षी ने हॉल में प्रवेश किया वैसे आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया आत्मा प्रवेश करती नहीं आई एम जस्ट यूजिंग दिस टर्मिनोलॉजी फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस इसको आगे हम जब भी बढ़ेंगे तभी इसके ऊपर और क्लेरिफिकेशन होगा बट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग नाउ गलत बात कर रहा हूं ये जानबूझ भी फिर भी ये बात गलत हो रही है दट इज वॉट आई नो इट बट एट द मोमेंट लेट अस अंडरस्टैंड इट दिस वे कि जैसे पक्षी ने हॉल में प्रवेश किया वैसे आत्मा शरीर में प्रवेश करती है पक्षी थोड़े समय हॉल में रहा वैसे आत्मा इस शरीर में रहती है और फिर बाद में पक्षी आगे की खिड़की से बाहर निकल गया वैसे आत्मा ये शरीर को छोड़कर बाहर निकल गई सो विथ रिस्पेक्ट टू पक्षी ये जो हॉल है वो हॉल उसका छूट गया सिमिलरली विथ रिस्पेक्ट टू आत्मा ये जो शरीर है वो छूट गया लेकिन हमारी दृष्टि मात्र जो दिखाई दे रही है ये शरीर है ये शरीर के ऊपर ही हमारी दृष्टि पड़ रही है हम भी मान लो दूसरी तरीके से उसको देखते हैं कि जागृत स्वप्न और सुषुप्ति इन तीन अवस्थाओं में हम इन अवस्थाओं में से हम गुजरते हैं और ये तीनों अवस्थाएं जो हैं, वो भिन्न भिन्न स्वरूप स्वरूप की है वो आती है जाती है और जब एक अवस्था है उस समय दूसरी नहीं है जैसे एक अवस्था आई तो दूसरी अवस्था चली गई जब भी आप जागरूक है तो स्वप्न नहीं होगा जब आप स्वप्न में है तो जागृत नहीं है इस प्रकार तीनों अवस्थाएं एक बाद एक आती जाती रहती है अभी ये तीनों जो अवस्थाएं हैं ये तीनों अवस्थाओं का अनुभव करने वाला कोई है क्या हाँ है जो जागृत अवस्था का अनुभव लेता है वही स्वप्न और वही गहरी निद्रा का भी अनुभव लेता है और जब स्वप्न में आप थे स्वप्न का आपने अनुभव लिया जब जागृत अवस्था में आप आए तो आपने कहा मैंने सपना देखा I was watching a dream. I was in a dream. या तो आप गहरी नींद में सो गए तो सुबह उठकर आप बोल क्या बोलते हैं आई स्लैप लाइक ए लॉग ऑफ आई हैड वुड आई हैड साउंड स्लीप अभी क्या है ये तीनों अवस्थाओं की यानी जागृत स्वप्न और गहरी नींद सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाओं की अनुभूति हमें होती है जिसी जिस तरीके से ये तीनों अवस्था बदलने पर भी इसका अनुभव करने वाला मैं सतत कंटिन्यूड है अस्तित्व में है ये मैं जो है वो जब जाग रहा था तभी जिंदा है और स्वप्न में मर गया गौरी नींद में पूरा मर गया ऐसा तो है ही नहीं मैं इस कंटिन्यूस इन ऑल द थ्री स्टेजेस इसी प्रकार जन्म मृत्यु या तो उत्पत्ति स्थिति लय ये किसको है शरीर को है शरीर जागता है शरीर स्वप्न देखता है शरीर गहरी नींद सोता है लेकिन ये तीनों अवस्थाओं की अनुभूति करने वाला और कोई जो तत्व है जो ये शरीर से भिन्न है इसी प्रकार इन तीनों अवस्थाएं जो हैं उसमें प्रवेश करने वाला वर्तमान काल में रहने वाला और ये शरीर को छोड़ने वाला वो मैं ही हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि इस शरीर में आने से पूर्व भी मेरा अस्तित्व होना चाहिए इस शरीर में अभी मैं हूँ तो परस कर ही रहा हूं और ये शरीर छोड़ने के बाद भी मैं रहूंगा ही जैसे वो पक्षी आया था अभी भी दिख रहा है और चला जाएगा तीनों अवस्था में पक्षी है मात्र ये हॉल के अंदर आता जाता रहता है वही हमें जो परसेप्शन होता है इसी तरीके से एक तत्व जो है जिसके बारे में भगवान हमें बताने वाले हैं वह ऐसा है कि यह शरीर के अंदर प्रवेश करता है रहता है और शरीर छोड़ के चला जाता है और इस तत्व को हम आत्मा ऐसी एंटिटी करके समझेंगे लेकिन दोबारा कहता हूं कि आत्मा शरीर में प्रवेश करती है या छोड़ती है दर्मिनोलॉजी गलत है लेकिन क्या होता है वो बाद में देखेंगे मानो एक तालाब है पानी की सतह है और जैसे ही हवा चलने लगती है तो उसकी सतह के ऊपर जैसे मोजे दिखाई देते हैं और फिर वो मौजे डिसअपियर हो जाते हैं इसी तरीके से ये भी एक हमारा आना जाना भी एक मौजे की तरह है कि जो एक कंटिन्यूस पानी की सतह पर उठते हैं और बिखर जाते हैं उठते हैं और बिखर जाते हैं आप टीवी देखते हैं या तो हम सामने जो पर्दा लगाते थे, थे स्क्रीन लगाते थे स्क्रीन के ऊपर कुछ आता था बराबर है तो डिपेंडिंग अपॉन द कंटेंट विच इज बिंग प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन हम अलग अलग चीजें देखते थे लेकिन ये पर्दा कभी बदला क्या नहीं इसको और डिटेल में हमें आगे समझना है फिजिक्स में भी कहा है मैटर कैन नेवर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली अंडरगो फ्रॉम वन चेंज टू अनदर। तो ये श्लोक फिजिक्स की वो थियोरी को प्रतिपादित करता है कि नथिंग इज डिस्ट्रॉयड इट ओनली चेंजेज द फॉर्म इट्स चेंजेज द शेप और फॉर्म्स अभी वो एंटिटी क्या है उसके बारे में हमें पता चलना है लेकिन टूडे हमें उसके बारे में पूरा पूरा मालूम नहीं है तो इसलिए जैसे ऑलजिब्रा में जब कोई rider solve करते हैं ना तो we presume की let x is equal to something और लेटेस्ट एंड टाई और फिर ओ, X और वाई की वैल्यू हम डिड्यूस करते हैं एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं इसी तरीके से लेटेस्ट से दट देर इज एन एंटीटी क्या है उसके बारे में हमें जानना है ये अनोन को यहाँ भगवान इंट्रोड्यूस करते हैं भगवान कहते हैं शरीर तुम्हें दिखे या ना दिखे लेकिन यह जो अननोन एक्स है वो तो कभी नहीं था ऐसा भी नहीं है अभी सामने दिख भी रहा है और भविष्य में भी नहीं रहेगा ऐसा नहीं है एक और एग्जांपल से थोड़ा इसको और स्पष्ट करें समझो यू आर ए फ्रीक्वेंट ट्रैवलर आप राजधानी से बार बार दिल्ली जाते हैं या तो शताब्दी से बार बार अहमदाबाद जाते हैं किसी गाड़ी से आप जाते हैं पर्टिकुलर ट्रेन से आपका आना जाना रहता है अभी आज आप राजधानी में बैठकर गए आपके साथ देर वॉज वन सेट ऑफ पैसेंजर्स बराबर चार दिन पहले गए थे या तो आप दस दिन पहले गए थे तभी वेर अनदर सेट ऑफ पैसेंजर्स और महीने भर के बाद में वापस जाएंगे देरविल अनदर सेट ऑफ पैसेंजर्स ये तीनों सिचुएशन में आपके साथ चलने वाले जो पैसेंजर हैं वो अलग अलग होते हैं राजधानी गाड़ी जो है वो वही की वही है मात्र रोज नए नए पैसेंजर्स को गाड़ी ढोती है यानी गाड़ी नहीं बदलती यात्री बदलते हैं आज वन सेट ऑफ पैसेंजर्स नेक्स्ट टाइम अनदर सेट ऑफ पैसेंजर्स थर्ड टाइम अनदर सेट ऑफ पैसेंजर्स। से राजधानी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम देखते हैं। इसी तरीके से हम यदि जीवन को देखें तो ये जो गाड़ी है समय रूपी जो गाड़ी है इसमें अभी हम वन सेट ऑफ पैसेंजर्स यहाँ बैठे हुए हैं अभी आपके कोई पिता है आपके कोई माता है पुत्र है पुत्री है चाचा मामा भाई भतीजात मित्र सहाद्याई एटसेट्रा एटसेट्रा यू हैव ए सेट ऑफ पीपल अराउंड यू ये गाड़ी में जब तक आप बैठे हैं ये गाड़ी छूट गई ये सारे छूट गए अपने अपने स्टेशन पे सब उतर जाते हैं ना और वापस दोबारा बैठे अनदर सेट ऑफ पीपल तो यहाँ भगवान यहाँ स्पष्ट बात कहते हैं कि देह को धारण करने वाली आत्मा एक महान तीर्थ यात्रा के लिए निकली हुई है और इस यात्रा के दरमियान मध्य में कुछ काल के लिए अलग अलग शरीर को धारण किए हुए और उस शरीर के साथ तादाम्य करके उस शरीर के साथ अपना रिलेशन बनाकर कुछ ना कुछ अनुभव को प्राप्त करती है तो यहां श्री कृष्ण का अर्जुन का और ये जो राजा लोग यहां जो योद्धा जो खड़े हैं उन लोगों को इन पर्टिकुलर शरीरों में होना वो कोई आकस्मिक घटना नहीं है वो शून्य से आए नहीं है और मृत्यु के बाद शून्य रूप होने वाले नहीं है ये मनुष्य भूत वर्तमान और भविष्य की जो घटनाएं हो रही हैं दे आर कंटिन्यूअस आत्मा मात्र अनेक शरीरों को धारण करती हुई उन उन शरीरों में जो परिस्थितियां प्राप्त हैं उसका अनुभव करती हुई अपनी यात्रा पे चल पड़ी है डरस्टैंड दिस एस वी प्रोसीड ये ये आगे अभी बहुत अच्छी बातें आ रही है इसको हम समझेंगे लेकिन यहां इस श्लोक में भगवान ने हमारे हिंदू दर्शन में यानी कि हमारे सनातन धर्म के जो दर्शन में जो पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है उसे यहा प्रतिपादित किया है यानी ही हैज ब्रॉड दिस एक्शन इन फ्रंट ऑफ एस की देर इज ए रीबर्थ पुनर्जन्म के सिद्धांत है अभी देखने की बात ये थोड़ा और एक विहंग अवलोकन करें हमारी ये फिलोसॉफी है सनातन धर्म की ये है। इसके जो विरोधी फिलोसॉफिया हैं कि जो लोग सोचते हैं कि पुनर्जन्म नहीं है उसमें सबसे पहला जो धार्मिक प्रभाव जो है कि जो कहते हैं कि पुनर्जन्म नहीं है दट इज क्रिश्चियनिटी क्रिश्चियनिटी डज नॉट बिलीव इन रीबर्थ, लेकिन स्वयं भगवान यीशु ने प्रत्यक्ष रूप से नहीं कहा है लेकिन इंडियरेक्ट वे में अप्रत्यक्ष रूप में उन्होंने भी इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है जब भी ने अपने शिष्यों से कहा था कि जॉन वाज एलिजा अभी जॉन वाज एलिजा दट मींस जॉन हैज द एलिजा टेकन द फॉर्म ऑफ जॉन यानी एलिजा हैज रीबोर्न एज जॉन एक ईसाई पादरी हो गए क्रिश्चियन प्रिस्ट हो गए और ओरिजोन नाम के उन्होंने तो क्लियरली कहा स्पष्ट रूप से कहा है कि मनुष्यों को अपने पूर्व जन्म के पुण्यों के फलस्वरूप यह शरीर प्राप्त हुआ है ये एडमिटेड इट जगत के जितने भी बड़े बड़े विचारक हो गए सभी ने ये पूर्व जन्म के पुनर्जन्म के सिद्धांत को किसी न किसी रूप में स्वीकार किया ही है गौतम बुद्ध तो हमेशा अपने पूर्व के जन्म जो है उनके संदर्भ दिया करते थे भगवान बुद्ध की जो भी जातक कथाएं हैं उसमें उन्होंने अपने सभी आगे वाले जन्मों की बात करी है तो भगवान बुद्ध ने तो पुनर्जन्म की बात को बिल्कुल स्वीकार किया है यहूदियों में भी पुनर्जन्म के सिद्धांत के ऊपर विश्वास था सलोमन ने बुक ऑफ विजडम में कहा है कि एक अच्छा शरीर स्वस्थ शरीर में स्वस्थ अंगों के साथ यानी इन हेल्दी बॉडी विथ हेल्दी लिम्स टू टेक अ बर्थ वो हमने पूर्व जन्म में किए गए पुण्यों के कर्मों का ही ये फल है अच्छा अनदर स्कूल ऑफ थॉट इज इस्लाम इस्लाम में क्या कहते हैं कि पुनर्जन्म नहीं है जभी भी आत्मा शरीर छोड़ती है रूह जब भी शरीर को छोड़कर जाती है तो वो कहीं ना कहीं एक जगह पर रहती है और कयामत के दिन पर सभी रूहों को इकट्ठा करके फिर अल्लाह उनको फैसला सुनाएंगे लेकिन मोहम्मद पैगंबर साहब ने ही कहा है कि मैं पत्थर से मरकर पौधा बना पौधे से मरकर पशु बना पशु से मरकर मनुष्य बना तो फिर मैं मरने से क्यों डरूं? और मैं मनुष्य से मरकर देवदूत बनूंगा यह स्वयं मोहम्मद साहब का कथन है तो दैट तो मींस ये इज आल्सो एक्सेप्टेड पुनर्जन्म के सिद्धांत को हमारे तत्वदर्शियों ने इस बात की पुष्टि की है और पश्चिमी जो विचारक थे उनका ये दिया है स्वामी चिन्मयानंदा ने इसको बहुत अच्छी तरह से बताया है कि जर्मनी के विद्वान दार्शनिक गोथे फिक्टे शेलिंग लेसिंग इन सब ने इस सिद्धांत का स्वीकार किया है बीसवीं शताब्दी में भी यूं, यूं स्पेंसर मैकमूलर ऐसे दार्शनिक भी इस विवाह सिद्धांत को उन्होंने माना है पुनर्जन्म के सिद्धांत को पश्चिम के कवियों ने भी इसमें इस, इस सिद्धांत का अनुभव हुआ है टेनिसन वर्थवर्थ वर्ड्स वर्थ -वर्थ वगैरह प्रमुख नाम है इनमें तो पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है वो मात्र कोई इमेजिनेशन नहीं है ये कोई परिकल्पना नहीं है इस संसार में जो घटनाएं घट गट रही हैं उन्हें मात्र कोइंसिडेंस करके मात्र संयोग है ऐसे करके हम टाल नहीं सकते मोजार्ट जो एक बहुत बड़े संगीतज्ञ हो गए ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर थे वाद्यवृंद के कंडक्टर थे अभी मोजाट चार वर्ष के जबी थे तभी उन्होंने ऑर्केस्ट्रा बनाया वाद्यवृण की रचना की अपने साथ लोगों को इकट्ठा किया और पांचवें वर्ष में उन्होंने पब्लिक परफॉर्मेंस दिया और जब सात वर्ष के हुए तो उन्होंने सिम्फनी बनाई संगीत नाटक की रचना करी शंकराचार्य जी बाल्यावस्था में ही उनको शास्त्रों का ज्ञान था उच्च सिद्धांतों का ज्ञान था अभी भी आज भी हम देखते हैं कई चाइल्ड प्रोडक्स जो हैं, तीन साल का बच्चा तबला बजाता है तो ये सब जो बातें हमारे सामने आती हैं इनको देखकर वी कैनोट रूल आउट दिस ओनली एज मेयर को के कुछ एक्सेप्शन हो गए करके नहीं दीस थिंग्स इनफैक्ट दे प्रूव कि ये पुनर्जन्म है और अगले जन्म के जो संस्कार है वो संस्कार लेकर आत्मा इस शरीर धारण करती है एक एग्जांपल अभी मैं किसी से डिस्कस कर रहा था कि भगवदगीता में भी आएगा छठे अध्याय में सूचनामगे हे योग भ्रष्टो प्रजाए थे विल डिस्कस दैट व्हेन वी कम टू दैट अभी अभी एक बात करूं मैं आपको संगीत की दुनिया में हिंदुस्तानी संगीत में इन राजम करके एक बहुत ख्यातना महिला है दक्षिण भारत से हैं और संगीतकारों की फैमिली में उनका जन्म हुआ जब भी वो छोटी थी, बच्ची थी वो ओमकार ठाकुर जी से प्रभावित हुई इन इन ए वेरी स्मॉल टाइनी यंग एज और उन्होंने तभी सोचा कि मैं मेरे संगीत की शिक्षा ओमकार जी से ही लूँगी she ट्रेवल्ड all the way from south India to Gujarat, Bharuch में ओमकार नाथ जी जहां रहते थे वहां जाकर उनके पास संगीत सीखी ए लेडी फ्रॉम साउथ इंडिया जिस जिनका फैमिली का ट्रेडिशन जिनकी फैमिली की बेस कर्नाटक संगीत है वह लड़की साउथ इंडिया से छोड़कर ओमकारनाथ जी से प्रभावित होकर हिंदुस्तानी संगीत सीखने आई ओंकार नाथ जी हिंदुस्तानी संगीत के महान गायक थे और उनके पास राजम ने वायोलिन सीखा और आज इन राजम इज कंसीडर्ड टू बी एन ऑथोरिटी इन प्लेइंग वायोलिन इन हिंदुस्तान हिंदुस्तानी म्यूजिक अभी बात यहां नहीं रुकती मैं संस्कार की बात कर रहा हूं एन राजम की बेटी अभी नाव शीर्ष एन राजम इज डॉक्टर एन राजम इशारद हो गई है उनकी बेटी लक्ष्मी शंकर शीर्ष नाव डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वो भी वायलिन बजाती है एन राजम की तरह ही हिंदुस्तानी संगीत हिंदुस्तानी बजाती है अभी इनकी दो बेटियां हैं सॉरी राजम की बेटी का नाम लक्ष्मी शंकर नहीं है संगीता शंकर है तो डॉक्टर इंद्राजम उनकी बेटी डॉक्टर संगीता शंकर और डॉक्टर संगीता शंकर की दो बेटियां नंदिनी शंकर और रागिनी शंकर ये दो भी वायलिन बजाती हैं नाउ विल यू कॉल दिस ए को नहीं ये एक पूरी पूर्व घटना है कि जिसमें इस प्रकार की जो आत्माएं हैं इस प्रकार के संस्कार की जो आत्माएं हैं उन्हें एक जगह पर एक ऐसे माहौल में इकट्ठा किया है कि जहां उनकी इस कला की इस हुनर की पुष्टि मिले ऑल दीज थिंग्स केन नॉट बी जस्ट रूल्ड आउट एज मेयर को इंसिडेंसेस ये जो सारी चीजें हैं यही हमें बताती हैं कि पुनर्जन्म है और भगवान ये बात को यहां प्रमाण के रूप में बता रहे हैं उसका एक उसकी एक नींव डाली है उन्होंने ऐसी कई घटनाएं हम देखते हैं एंड दिस के नॉट बी रूल्ड आउट एज जस्ट मेयर तो अभी पश्चिम के जो विचारक हैं उन्होंने भी यह स्वीकारना शुरू किया है कि हां पुनर्जन्म है और ये बात सही है भगवान ने यहां कहा कि यह सबका नाश होने वाला नहीं है तो अर्जुन इस बात को ठीक से ग्रहण नहीं कर पाए अर्जुन वाज लिटिल कंफ्यूज्ड, फेबरग्लास्टेड ये भगवान क्या कह रहे हैं कि ये पहले भी थे अभी भी हैं बाद में भी रहेंगे अभी तो सामने दिख रहे और युद्ध तो होगा तो मर जाएंगे ये जो पूरा शास्त्र जो है वो कुछ ऐसा है कि यहां कृष्ण जो एक अलौकिक उपदेश दे रहे हैं उसमें ये बेसिक फिलोसॉफी तत्वज्ञान भरा पड़ा है बाव यानी होना टू बी और अभाव यानी नहीं होना अभी कोई भी चीज जो है जिसका आकार है समथिंग दैट हैज शेप फिर वो वस्तु हो पदार्थ हो देह हो फिर वो देह मनुष्य का हो पंखी का हो पशु का हो किसी का भी हो उस देह का जन्म के पूर्व अभाव होता है और उस अभाव को प्राग भाव कहते हैं दैट इज प्रायर नॉन एग्जिस्टेंस और फिर बाद में कोई भी पदार्थ टूट गया नष्ट हो गया शरीर का मृत्यु हो गया तो फिर उसका भी अभाव पैदा होता है और उसको पोस्टीरियर नॉन एग्जिस्टेंस कहते हैं प्रद्वंस भाव कहते हैं प्राग भाव प्रायर नॉन एग्जिस्टेंस और प्रद्वंस भाव पोस्टीरियर नॉन एग्जिस्टेंस यानी एनीथिंग दैट हैज अप स प्रायर नॉन एग्जिस्टेंस पोस्टीरियर नॉन एग्जिस्टेंस यानी जन्म के पहले यह शरीर नहीं था और मृत्यु के बाद यह शरीर नहीं रहेगा तो जिसका आकार है उसकी उत्पत्ति है फिर वो शरीर है या तो एग्जाम्पल के तौर पर मिट्टी का घड़ा ले लीजिए तो उसका जन्म है लेकिन मिट्टी का घड़ा जिसमें से बनता है वो मिट्टी का जन्म नहीं है मिट्टी थी घड़े के स्वरूप में परिवर्तित हुई और जब घड़ा फूट जाएगा वापस वो घड़ा मिट्टी में जाएगा मिट्टी में मिल जाएगा तो मिट्टी तो रहने वाली है सुवर्ण के अलंकार आपने बनाए गोल्ड के ऑर्नामेंट बनाए तो गोल्ड एज ए मेटल धातु के रूप में सुवर्ण था ही फिर आपने उसमें से कड़ा बनाया कंगन बनाया हार बनाया जो भी बनाया और फिर वो कड़ा कंगन हार जो भी टूट गया वापस उसको मेल्ट कर दिया आपने तो सुवर्ण तो रहेगा ही तो ओनली द शेप जो हमें दिखाई दे रहा है वो शेप ही बदलता रहता है मूल तत्व जो है घड़े के केस में मिट्टी अलंकार के केस में जो सुवर्ण जो है वो तो रहता ही है इसलिए तो हमारे नरसिंह मेतन गया है ना घाट गढ़या नाम रूप जु जुआवा अंत्य तो हेम हेम हो तो सत्य है हमारी गलती ये हो रही है कि हम अपने आप को घड़ा मान रहे हैं थोड़ा अलग तरीके से इसको देखते हैं समझो ये स्पेस है जो ये आकाश है बराबर जिसको हम स्पेस बोलते हैं कुंभार ने माट्टी मट्टी ली और मट्टी में से घड़ा बनाया तो शेप दिया तो घड़े की बाउंड्री के अंदर जो स्पेस है वो स्पेस पहले भी था घड़े का जब शेप मिला तो वो स्पेस उस घड़े के शेप के अंदर सीमित हुआ जिसको शास्त्र में घट घटाकाश कहा जाता है थोड़ा समय के बाद समझो वो घड़ा टूट गया वो जो स्पेस था वो वही का वही रहता है इट डजेंट गो एनीयर भगवान यहाँ इस स्पेस की ओर अंगुली निर्देश करते हैं कि ये जो है ये ये जो कन्सेप्ट है उस कन्सेप्ट को यहाँ भगवान इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और इसलिए कहा कि नेवाहम जातुनासम नव ने जनाधिपाह न भविष्या सर्वे व्यय मत परम लेकिन भगवान जब ये बात कह रहे हैं कि ये सबका नाश होने वाला नहीं है पहले भी थे अभी भी है बाद में भी रहेंगे अर्जुन सोचते हैं कि अरे मैं तीर मारूंगा और भीष्म मर गए या तो द्रोण मर गए और भगवान कहते अभी भी पहले भी थे और अभी भी रहने वाले क्या मतलब क्या है इसका वॉट इज इट ट्राइंग टू से और अर्जुन के चेहरे पर वो प्रश्नार्थक मुद्रा अभी भी बनी हुई है एंड बाई दैट क्वेश्चनिंग फेस प्रश्नार्थ मुद्रा में कृष्ण की ओर देखकर कृष्ण से अधिक स्पष्टीकरण मांग रहे हैं अर्जुन और फिर भगवान इस बात को और आगे समझाना शुरू करेंगे अगले श्लोक में अगले सैटरडे को इसको देखेंगे पूरा ये अध्याय में अभी पहले इस तत्व की चर्चा की जा रही है वी विल गो स्टेप बाय स्टेप और इस बात को पूरा पूरा समझेंगे भगवान क्या कह रहे हैं आइए आज इस बात को यहां विराम देते हैं और प्रार्थना करते हैं ओम ओ तो मा मदगमय तमसो मज्योतिमय मृत्योर्मा अमृतंगमय स्वस्तिवत शांति मंगलं भवतु भवतु लोका लोकासमस्ता सुखिनो भवन्तु लोका लोकासमस्ता सुखिनो भवन्तु नाहं करता ही करता हरि हरि ही करता ही नहंकर्ता हरी कर्ता हरी कर्ता केवल आ सभी के हृदय कमल में विराजमान वही आत्मा तत्वरूप परम कृपाल परमात्मा को वंदन करते हैं आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं अगले शनिवार को आगे बात करेंगे जय श्री कृष्ण